जय जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराशन सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यासो यस्कमगलतम बाग्मय ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष श्री श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणे प्रवर्ति वन्दे श्री वन्दे हम श्री ते पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवशिवि वंदेहुरोपकमल वैष्णवाच श्रीप्र जाक सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम परिजन सहितं श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पश्री विशाखान्मता आयान लंबितनकावदात संकर्तनौ कमलायता द्विजरधर्मौ वंदे जगत्कता वंदेष वं पदारिंद युगुल दुर्शाम वक्षोज प्रणीकृत विलसतिनिग्धोंकस्वता का श्रीखंडम नखचंद्रकायण नमस्कृत्य नरम चुनोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तमदीर वाचाकृपिनुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टिउ्मते रघुनाथ में दासजीवे कृतमंदमती दयाद्रा तुलसी कांगनम यत्र यत्र पद्मवना च पुराणपठनमें योत्त सं तो हरि बोलो शुवृंदवन बिहारी लाल लाख जय श्रीराधकृष्ण परम श्री राधा कृष्ण मिल तनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन ग्रहण करने के लिए जब श्री कृष्ण ही राधा भाव उद्युति उनसे सुमिलित होकर के आप विराजमान होते हैं गौरव अवतार धारण करते हैं उस समय श्री किशोरी जी के भाव मुद्रा में विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर कृष्ण नाम की महिमा का स्वयं गायन करने लगते हैं और स्वयं गायन करते हुए श्री नाम संकीर्तन के आठ विशेषण उनका निपण कर रहे हैं पिछले दो सत्रों में श्री चेतो दर्पण मार्जनम ये जो श्री नाम संकीर्तन का गुण है उसको प्रकाशित किया गया था आगे कह रहे हैं भव महादावाग्न निर्वापण श्री कृष्ण नाम संकीर्तन संसार रूपी महादावानल का शांति करने का एकमात्र उपाय है दावानल को किसी दूसरे प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता उसको शांत करने का एकमात्र उपाय है वो उपाय है वर्षा वेट के द्वारा ही उसकी शांति होती है जो संसार रूपी दावानल है वो संसार रूपी दावानल आध्यात्मिक आधदिक और आधतिक तीन प्रकार का होता है जय आध्यात्मिक दुख और आध्यात्मिक दुख और दो प्रकार के होते हैं एक आधी और एक व्याधि आधी कहते हैं मन की पीड़ा को और व्याधि कहते हैं शरीर की पीड़ा को तो दो प्रकार के दुख हैं एक आधी एक व्याधि श्री हरिनाम संकीर्तन आधी और व्याधि इन दोनों को भी शांत करने वाला है आदि भौतिक जो दुख हैं उनका तात्पर्य है किसी जीव या प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख जैसे शत्रु का आक्रमण जैसे कहीं शेर चीता इनका आक्रमण ये हुआ आदि किसी भूत माने पंच महाभूत से बने हुए किसी प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाला बाधा श्री हरिनाम संकीर्तन सब ये आपत्तियों के समय एकमात्र उपाय होकर के विराजमान है और आद दैविक का तात्पर्य है दैव के द्वारा देवताओं के द्वारा दी गई पीड़ा जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि रोग महामारी ये आधदैविक होकर के विराजमान है तो भव महादावाग्नि निर्वापण श्री हरि नाम संसार की जितनी भी दावाग्नि है उनका निर्वापण करने वाला है दावाग्नि अपने आप ही उत्पन्न होती है इसी प्रकार जो कष्ट हैं, वे भी अनंत जो दुर्वास दुर्वासनाएं हैं उनके संघर्ष से उत्पन्न होते हैं जीव के हृदय में जो दुर्वासनाएं हैं वे आपस में कहीं टकराती हैं, उनके कारण उसे दुख की प्राप्ति होती है व्यक्ति के अपने पूर्वजन्म के कर्म वे ही इन दुर्वासनाओं के एकमात्र बाह हैं कारण हैं अन्य कोई दूसरी वस्तु दुर्वासना का कारण नहीं है कर्म के फल को भोग लेने पर भी कुछ वासनाएं मन में बनी रहती हैं और वे वासनाएं समय आने पर हमको पीड़ा प्रदान करती हैं। ऐसे मन की वासनाओं को भी शुद्ध करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो हरिनामी है हरनाम के द्वारा केवल पाप की ही नृत्य नहीं होती है पाप के जो फल हैं उनकी ही निवृत्ति नहीं होती है बल्कि पाप की दुर्वासनाओं की भी निवृत्ति हो जाती है तो दुर्वासना कहने का तात्पर्य है जैसे बन में दावानल जो लगती है उसको कोई बाहर से नहीं लगाता है बन में बन में दावानल अपने आप ही वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हो जाती है इसी प्रकार हमारे हृदय की वासनाएं अनेक आपस में टकराती हैं और उससे हमको पीड़ा की प्राप्ति होती है जब दावा लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि पास के वृक्ष तो बच जाते हैं और हवा जिस तरह की चली लपट उस तरह पहुंचती है और वहां के दूर के वृक्षों को जला देती है उल्टी बात होती है पास का वृक्ष बच जाता है और दूर का वृक्ष जल जाता है ऐसे ही यदि हाकुर की कृपा हो नाम भगवान की कृपा हो तो दावांगल जैसे पास के वृक्ष को बचा लेती है इसी प्रकार श्री हरि नाम पास के वृक्षों को भी बचा करके विराजमान हो जाते हैं उनकी भी रक्षा कर लेते हैं त्रिपाप की जाला मायक जो सुख भोग की आशा उसमें ये जीव बधा हुआ है और जीव की एक दुर्दशा है कि जैसे वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते वे अग हैं चल नहीं सकते हैं पशु हो वो तो ओड़ करके चला जाएगा कहीं दावा में लगने पर परंतु तो वृक्ष अपने आप को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि उनमें चल सकने की सामर्थ्य नहीं है ऐसी स्थिति में हमारे हम भी वृक्ष के समान हैं जो कर्म के आगे असमर्थ हैं परंतु तो हमारे कर्म फलों को भी श्री कृष्ण नाम वह समाप्त कर देता है संचित क्रियामा और प्रार्थ जितने भी प्रकार के कर्म हैं उन कर्मों को श्री हरि नाम दूर कर सकने में समर्थ है जब दावांगल चलती है तो वृक्षों का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसी प्रकार संसार की जब आसक्ति आती है उस समय जीव ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण दास हूं तो वही उसकी आसक्ति को समाप्त कर देने वाला होकर के विराजमान है परंतु यदि दावांगल लग रही हो परंतु मूसलाधार यदि वर्षा हो तो वर्षा वर्षा होने पर दावा भी शांत हो जाएगा इसी प्रकार कृष्ण नाम एक ऐसी वर्षा है जो कि दावानल को शांत कर देगी तो दावा को बढ़ाने में वायु सहायक है परंतु वही वायु कभी कभी पास के वृक्षों को तो बचा लेती है और दूर के वृक्षों को जला देती है इसी प्रकार वासना कभी पास के को तो जला देती है बचा लेगी वासना का तात्पर्य है कि वासना रूपी जो अग्नि लगी है उसमें रूपी वायु कभी जला लेगी और कभी दूर के वृक्षों को जला देगी और पास के वृक्षों को बचा लेगी और कृपारूपी वर्षा तो वर्षा वह कहीं कृपा है उस कृपा के द्वारा जीव का संरक्षण हो जाएगा महान शक्तिशाली श्री कृष्ण नाम वे अमृत वर्षा के रूप में हैं जो कि जीव को दावा से बचा लेते हैं ये कहकर के दिखाया कि श्री हरिनाम संकीर्तन वह अनर्थ की निवृत्ति करने वाला भी है तो यहां चार सोपानों का वर्णन हो गया शुद्धा, साधन, भजन क्रिया और चौथे में अब भव ये अनर्थ निवृत्ति श्री हरिनाम अनर्थ की निवृत्ति करने वाले होकर के विराजमान है अब श्री कैरव चंद्र का विस्तरण श्री हरिनाम श्रेय रूपी कुमुदनी उनको खिलाने वाली चंद्र का होकर के विराजमान है चांदनी होकर के विराजमान जो सूर्य हैं उनको कहा जाता है कमल बंधो चंद्रमा को कहा जाता है कुमुद बंधो कई लोग माने कुमुद रात में खिलने वाली लीली उसके वे बंधु होकर के विराजमान तो श्रेय रूपी परम कल्याण रूपी सुख रूपी जो कुमुद् है उस कुमुद् को खिलाने के लिए जैसे चंद्र का चांदनी की जरूरत होती है ऐसे ही श्री नाम ऐसी निष्ठा उत्पन्न करते हैं जिस निष्ठा के द्वारा साधक की सारी चेष्टाएं साधक के जितने भी भजन हैं, वे सब खिल जाते हैं क्यों कृष्ण नाम ही जितने प्रकार की भक्ति हैं उन सबों को पूर्ण करने का साधन हो करके विराजमान है कृष्ण नाम के साधन के द्वारा ही कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करने पर ही अन्य जितनी भी भक्ति वे होती हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय नवविध भक्तपूर्ण नाम हित हय नौ प्रकार की जितनी भी भक्ति हैं वे सभी भक्ति नाम संकीर्तन के अधीन है जबकि अन्य भक्तियां नाम के अधीन है परंतु तो संकीर्तन किसी भक्ति के अधीन नहीं संकीर्तन सब स्वतंत्र है तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम जैसे चंद्रमा की चांदनी वह सभी कुम को खिला देने वाली होती है इसी प्रकार श्री हरिनाम संकीर्तन एक चांदनी के समान है कृष्ण है चंद्र उनका नाम संकीर्तन है चांदनी और उस चादनी से श्रेय माने जितने भी अन्य नवधा भक्ति हैं नौ प्रकार की भक्ति वे खिल जाएंगी भक्ति नाम संकीर्तन स्वतंत्र हैं अन्य भक्तियाँ नाम संकीर्तन के अधीन हो करके ही विराजमान हैं क्योंकि श्री नाम संकीर्तन वो श्रेय श्रुति मुदस्थ ये विभो कृष्यं ये केवल बोधलब्धे तेजाम असौ क्लेशल विशिष्यते नान्य स्थल तुषारघातिन जैसे कोई चावल की भूसी को कूटे उसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे मुदगर खिलखिल करके टूट जाएगा परंतु एक दाना चावल का नहीं मिलेगा ऐसे यदि भक्ति नहीं है तो कितना भी कर्म कर लो कर्म का फल नहीं मिलेगा भक्ति नहीं है तो कितना भी ज्ञान कर लो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा माया इतनी बलवान है कि जितना भी ज्ञान और विवेक प्राप्त किया गया है वह सारा ज्ञान और विवेक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा माया की एक लहर आएगी और सारे ज्ञान और वैराग्य की दीवाल को तोड़ करके वह विवेक को बहा करके ले जाएगी। तो श्रेय कई रवचंद्र का वितरण श्री हरिनाम कल्याण रूपी श्री माने सुख उस सुखरूपी जो कुमुदनी है उस कुमुदनी को खिलाने वाली है तो श्री हरनाम संकीर्तन में कृष्ण की उन्मुखता धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगी और अंत में वो प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाएगी तो श्री कैरव चंद्र का वितरण अब विद्या विद्यावधु जीवनम श्री कैवचंद्र का वितरण इसके द्वारा निष्ठा निष्ठापण की गई नाम का आश्रय ग्रहण करने पर निष्ठा भक्ति भी उत्पन्न होगी निष्ठा भी उत्पन्न होगी और विद्या विद्यावधु जीवनम श्री विद्या रूपी जो वधु है उसके वे जीवन रूप होकर के विराजमान है श्री कृष्ण संकीर्तन विद्यावधु का जीवन है प्राण धन है अर्थात सभी विद्याओं का परम फल श्री नाम स्थापित करना ही है विद्याओं का जितना भी विस्तार है उस विस्तार का अंतिम फल क्या होगा सारी शास्त्री विवेचन सारे वेद अंत में जाकर के नाम में केंद्रित होंगे कि नाम के नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है विषयों से हटाकर के एक जगह केंद्रित करके ठाकुर की सेवा में लगाना यह नाम का सहज फल है विद्यावधु जीवन तो जैसे किसी सुंदरी का जीवन पत्नी का जीवन पति ही होता है ऐसे ही सारी विद्याओं का परम फल ठाकुर में श्री कृष्ण को उपासु रूप में सिद्ध करना और उपासु रूप में सिद्ध करने पर फिर कृष्ण की सेवा ये प्रयोजन पदार्थ हुआ और उस सेवा सुख को प्रदान करने वाली वस्तु कौन सी है सेवा सुख प्रदान करने वाली वस्तु है श्री नाम का आश्रम विद्यावधु जीवन विद्यावधु का वह जीवन हो करके विराजमान होता है अर्थात विवेक का को दृढ़ करके विवेक के परम फल रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए बंगाल में सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं उनको आशीर्वाद देते समय एक आशीर्वाद दिया जाता है कि कांच वज्र हो कांच वज्र हो कांच का तात्पर्य है हाथ की चूड़ी सौभाग्य का प्रतीक है वो वज्र के समान पक्की हो जाए उनको कभी दूर करने का प्रयास नहीं हो ऐसे ही श्री हरना वह कहीं श्री कृष्ण प्रेम उसको दृढ़ करने वाला है तो कांच का तात्पर्य तेरा सौभाग्य बना रहे ऐसे यदि नाम का आश्रय ग्रहण किया गया तो नाम का आश्रय ग्रहण करने पर सौभाग्य बना रहेगा विद्या विद्यावधु उनका जीवन मानस विद्यावधु का जीवन क्या है सौभाग्य की प्राप्ति वधु का जीवन सुहागल बना रहना सोहागिन बना रहना ये स्गिन बना का तात्पर्य श्री नाम श्री कृष्ण प्रेम उनको सदा बना रहेगा संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्री कृष्ण प्रतिपाद्य हैं सारों शार, शास्त्रों के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण हैं और कृष्ण का भी परम परम सौभाग्य क्या है कृष्ण का भी परम फल क्या है कृष्ण का परम फल है कृष्ण की सेवा तो कृष्ण रूपी विषय और कृष्ण सेवा रूपी प्रयोजन इन दोनों को बनाए रखने के लिए कृष्ण प्रेम रूपी विषय और कृष्ण सेवा ये इन दोनों को बनाए रखने के लिए कृष्ण कृष्ण की सेवा दोनों को बनाने वाली कौन सी वस्तु है बुल श्री संपूर्ण शास्त्रों का फल हुआ कृष्ण और कृष्ण प्राप्त करने का फल हुआ कृष्ण सेवा और कृष्ण सेवा बनी रहेगी कैसे वो बनी रहेगी नाम के द्वारा तो विद्या विद्यावधु जीवनम ज्ञान के निष्कर्ष को कहते हैं विद्या विद्या माने ज्ञान का फलित रूप और ज्ञान का फलस्वूप क्या है शास्त्रों में कर्मकांड ज्ञानकांड भक्तिकांड सबका वर्णन किया गया तो संपूर्ण श्रुतियों का अंत में निष्कर्ष जो होगा वह निष्कर्ष होगा भक्ति भक्ति में भी कृष्ण की भक्ति तो शास्त्रों का प्रतिपाद्य हो गया श्री कृष्ण और कृष्ण प्राप्ति का प्रतिपाद्य हुआ श्री कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण है सर्वश्रेष्ठ विषय और कृष्ण प्रेम है पृथ्वीपाद तो कृष्ण प्रेम उस प्रयोजन को प्राप्त करने वाली जो वस्तु है वो है विद्या माने श्री कृष्ण नाम विद्या शब्द का दूसरा एक अर्थ वो है रहस्य विद्या माने रहस्य मंत्र तो विद्या विद्यावधु जीवनम विद्या माने कृष्ण नाम मंत्र रूपी ये जो कृष्ण नाम रूपी जो मंत्र है नामात्मक मंत्र है ये नाम नामात्मक मंत्र ही विद्या विद्यावधु जीवनम जितनी भी विद्या है शास्त्रों का फलित उसका जीवन होकर के विराजमान अर्थात शास्त्रों के फल को कृष्ण सेवा को प्रदान करने वाली होकर के विराजमान तो विद्या शब्द के दो अर्थ बताए विद्या शब्द का एक अर्थ बताया रहस्य और विद्या शब्द का दूसरा अर्थ बताया ज्ञान का परम फल ज्ञान के परम फल के रूप में कृष्ण और कृष्ण सेवा कृष्ण हो गए विषय कृष्ण सेवा हो गई प्रयोजन सर्वोत्तम विषय और सर्वोत्तम फल इनको प्रदान करने वाली वस्तु तो हो गई श्री विद्या वो है नाम नाम के द्वारा कृष्ण रूपी परम फल की प्राप्ति होगी और नाम के द्वारा कृष्ण सेवा की भी प्राप्ति होगी तो विद्या रूपी जो बधू थी विद्या का तात्पर्य है महामंत्र गोपनीय और ज्ञान का परम फल वो हो गए श्री नाम वे नाम ही विद्या वधु के विद्या रूपी वधु के जीवन मन सौभाग्य के चिन्ह होकर के विराजमान अर्थात जो भक्तगण हैं उनकी जुवा के ऊपर सदा कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम ये विराजमान होंगे ऐसे ही विद्या श्री कृष्ण नाम विद्यावधु के जीवन हुए सबसे बड़ी पराजो विद्या है वो परा विद्या श्री भक्ति ही परा विद्या होकर के विराजमान वो परा विद्या कई मंत्र के रूप में विराजमान है इसलिए मंत्र को विद्या कहते हैं और श्री जितने भी मंत्र हैं वे मंत्र कृष्ण नामात्मक ही हैं तो नाम के आधार पर ही आगे भजन होगा और आगे भजन होने पर ज्ञान के परम फल के रूप में श्री कृष्ण और कृष्ण प्रेम इनकी प्राप्ति होगी तो विद्यावधु जीवनम माने सर्वोत्तम जो विषय पदार्थ है उसकी प्राप्ति होगी और सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ की भी प्राप्ति होगी इसलिए सर्वोत्तम विषय और प्रयोजन को प्राप्त कराने वाले सर्वोत्तम अभिधेय साधन श्री हरि नाम हरिनाम कि कितनी अच्छी तरह से बड़े गंभीर रूप में श्रीमद महाप्रभु ने नाम के तत्व को निरूपण कर दिया विद्यावधु जीवन का फलित जो अर्थ है वो ये है कि श्री कृष्ण नाम वे सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन के रूप में विराजमान कृष्ण नाम से सर्वोत्तम विषय उनकी प्राप्ति होगी सर्वोत्तम विषय कौन है कृष्ण सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ कौन है प्रेम और माने कृष्ण सेवा और सर्वोत्तम साधन कौन है बोले सर्वोत्तम साधन भी है नाम जप इन तीनों की प्राप्ति श्री हरि नाम के द्वारा ही होगी तो विद्या माने ज्ञान का फलित रूप उसको हम कहेंगे विद्या उस फलित रूप को ही कहीं सारांश में निरूपण किया जाएगा तो सारांश में होगा मंत्र विद्या माने मंत्र तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का यह फलस्वरूप है और यह परम गोपनीय श्री हरिनाम परम गोपनीय मंत्र के रूप में है यह कृष्ण नाम मंत्र सर्वोत्तम उपासिका का करने वाले संपूर्ण सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ का निरूपण करने वाले सर्वोत्तम साधन के रूप में विराजमान है अतः विद्यावधु जीवनम विद्यावधु के जीवन रूप होकर के विराजमान जैसे किसी सौभाग्यवती को सर्वोत्तम आशीर्वाद प्रसिद्ध आशीर्वाद है कि कांच वज्र हो तेरी चूड़ी वज्र बनकर के विराजमान हो जो कभी भी मूर्खे नहीं वज्र बड़ा कठिन है तो जैसे सौ तेरे चिन्ह सौभाग्य के चिन्ह सदा बने रहें यह उसको सर्वोत्तम आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लोक में इसी प्रकार जो विद्या रूपी वधु है उस विद्या रूपी बधु के जीवन माने मंगल चिन्ह के रूप में यह कोई वस्तु है तो नाम है इसलिए किसी भक्त की भक्ति की पहचान क्या है भक्त की भक्ति की पहचान यही है कि जिसकी जिसने एक बार कृष्ण नाम लिया वो है भक्त जिसकी जब वहां पर सदा कृष्ण नाम विराजमान है वो है भक्त तर और अधिक श्रेष्ठ भक्त और जिसकी दर्शन करते ही कृष्ण नाम स्फूरित हो जाए वो है भक्ततम रामचंद्र खान गौ के निवासी हैं ये श्रीमंद महाप्रभु के पास में पहुंचे सारे गौर रथ के अवसर पर सब वासियों के साथ में मिलकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए रथ का दर्शन तो बहाना है महाप्रभु का भी दर्शन करना है उसके साथ साथ तो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए ये सब के सब पहुंचे और वहां पर महाप्रभु के सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि वैष्णव कौन महाप्रभु ने एक वर्ष उत्तर दिया कि जिसकी जिम्हा पर एक बार भी कृष्ण नाम आए वो वैष्णव है माने उसमें कृष्णान शीलन प्रवृत्ति है कृष्णानुशील भक्ति है भक्ति से जो युक्त है उसका नाम वैष्णव आंकुलशील नैष्णव कौन इसकी परिभाषा देनी है तो वैष्णव की परिभाषा होगी कि जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति विराजमान है कृष्ण को जो अपना उपास्य देवता करके मानता है उसका नाम वैष्णव विष्णु उसमें प्रत्यय लक्कर के विषय व्यापक धातु है और उसमें स्नुष्ठ प्रत्यय लक्कर के विष्णु शब्द बना है अर्थात जो समय व्यापक है उसका नाम हुआ विष्णु और उस विष्णु में जिसकी निष्ठा है ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा वैष्णव विष्णु जिसका देवता है उसका नाम हुआ वैष्णव सो विष्णु को जो देवता माने सर्वव्यापक जो विष्णु है उनको ही जो देवता माने वो विष्णु अब देवता मानेगा उसका लक्षण क्या है बोले आनकुल्य कृष्णाभिषी इसमें वैष्णव की परिभाषा क्या है जो कृष्ण को सुख मिले यह विचार करते हुए जिसकी चेष्टाएं हो भाव हो उसका नाम वैष्णव ये तो होगी वैष्णव की सामान्य परिभाषा अब इनमें जो कृष्ण संबंधी चेष्टाएं कर रहा है ऐसा व्यक्ति यदि एक बार भी कृष्ण नाम ले रहा है तो कृष्ण नाम लेना ये उसकी विष्णु में निष्ठा प्रकट करता है इसलिए वो हुआ सामान्य वैष्णव दूसरे वर्ष श्री रामचंद्र खान इत्यादि जितने भी गौर देश के निवासी थे वे भी श्री महाप्रभु के पास में पहुंचे और दूसरे वर्ष भी ये प्रश्न किया कि वैष्णव कौन उस समय महाप्रभु का उत्तर बदल गया उत्तर बदला नहीं मैंने एडवांस उत्तर दिया महाप्रभु ने पहले बिल्कुल बेसिक उत्तर उत्तर दिया दिया फिर थोड़ा सा एडवांस कि जिसकी जिह पर सदा कृष्ण नाम विराज कृष्ण नाम का विराजना का मतलब है कि जो कृष्ण नाम का निरंतर स्मरण करता रहे कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनका निरंतर स्मरण करता रहे वो और भी अधिक वैष्णवतर अधिक श्रेष्ठ वैष्णव हुआ और सर्वोत्तम वैष्णव कौन है बोले जिसका दर्शन करते ही तीसरे वर्ष में यही प्रश्न आया और महाप्रभु का तीसरे वर्ष पुनः उत्तर बदल गया उत्तर बदला नहीं उसके आगे का एडवांस उत्तर महाप्रभु ने दिया और वो दिया कि जिसका दर्शन करते ही कृष्ण नाम अपने आप स्फुरित होने लगे जिसमें ऐसा तेज विद्यमान है कि उसका दर्शन करते ही कृष्ण नाम सामने उपस्थित होने लगे वो है वैष्णवतर तो विद्या विद्यावधु जीवनम विद्या का तात्पर्य है ज्ञान की परपक्व अवस्था उसको कहेंगे विद्या संपूर्ण शास्त्रों में पुराणों में जितना भी ज्ञान दिया गया है उसकी अंतिम परिपक्व अवस्था क्या है बोले श्री नाम में निष्ठा कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होने पर नाम जो वहां के ऊपर अपने आप आए तो नाम निष्ठा यह उत्पन्न हो जाना और नाम कृष्ण के विरह के रूप में आह के रूप में प्रकट हो और मिलन में नाम मिलन के आनंद की शीतकार के रूप में कृष्ण नाम प्रकट हो यह नाम का सिद्ध रूप है नाम से प्रेम उत्पन्न हो ये साधक नाम का साधक रूप है और नाम विरह में आह के रूप में और मिलन में श्री कृष्ण नाम वह आनंद के शीतकार के रूप में प्रकट हो ये नाम का सिद्ध रूप है वो नाम का सिद्ध रूप हमारे सामने प्रकट हो ये विद्या हुई इसको हम कहेंगे विद्या तो उस विद्यारूपी वधु के हृदय में संपूर्ण शास्त्रों का जो प्रतिपाद्य वस्तु है वह प्रेम तत्व कहीं उत्पन्न हुआ ज्ञान का सिद्ध स्वरूप है विद्या और विद्या को प्रकट करने वाली जो वस्तु है वो है प्रेम में नाम मिलन में शीतकार और विरहम है आह के रूप में वो नाम कहीं प्रकट हो रहा है वो प्रेम कहीं प्राप्त हो विद्यावधु के जीवन रूप में श्री कृष्ण नाम ही विराजमान है अर्थात एक वैष्णव निरंतर निरंतर श्रेष्ठ वैष्णव निरंतर निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा और उसका दर्शन करके कृष्ण नाम साधक के युवा के ऊपर अपने आप प्रतिक्रिया के रूप में उसका दर्शन करते ही कहीं प्रकट हो जाएगा विद्यावधु जीवन और वो कृष्ण नाम अपने सिद्ध रूप में सदा जीव के हृदय में प्रकट हो यही होगा विद्यावधु का जीवन तो जैसे एक पतिव्रता उसका जीवन पति से प्रेम ही है इसी प्रकार श्री हरि नाम वे भक्तों के परम परम प्रिय हैं और उन हरि नाम के द्वारा उनकी कृष्ण निष्ठा कृष्ण प्रेम उसका प्रतीक उसका दर्शन हो जाता है उसकी प्रतीति हो जाती है तो श्री हरिम उनको वे जीवन के रूप में धारण करती हैं, जैसे एक पतिव्रता मंगल चिन्हों को धारण करती है इसी प्रकार एक वैष्णव श्री हरिम को मंगल चिन्हों के रूप में सर्वदा धारण करता है और उसके जुवा से अपने आप हरिनाम निकलते रहते हैं विद्यावधु जीवन विद्यावधु जीवनम कहकर के निष्ठा की जो स्थिति है रुचि की जो स्थिति है वो रुचि की स्थिति प्रकट की श्रेय कितरणम ये निष्ठा हो गई विद्यावधु जीवनम ये रुचि हो गई आनंद नाम बुद्धि वर्धनम अब रुचि के बाद में आसक्ति श्री कृष्ण नाम आनंद रूपी समुद्र को सदा बढ़ाने वाले हैं जैसे चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र में लहर अपने आप ऊंची उठने लगती हैं इसी प्रकार आनंद नाम बुद्धवर्धनम श्री आनंद के समुद्र को श्री कृष्ण नाम बढ़ाते हैं भक्ति के हृदय में परम आनंद कृष्ण नाम लेने के साथ साथ एक कृष्ण नाम एक हरे कृष्ण मंत्र इनका उच्चारण करने पर न जाने कितनी हृदय में स्फुट हो जाती हैं हरे कहकर कहते के चित्त को किशोरी जी ने हरण कर लिया है किशोरी जी की प्रेम माधुरी आत्मा पूर्ण काम श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली है फिर श्री श्याम सुंदर ने बंशी बजाई वो बंशी दूती बनकर के प्रिया जी को घर से हरण करके श्री रासमंडल में ले आई फिर प्रिया में जो लज्जा संकोच विवेक रूपी आवरण थे उन आवरणों को श्याम सुंदर ने परहास करके जब हटा दिया तो प्रिया को जैसे अपने पास में हरण कर रहे हैं हरे जब अपने पास में हरण कर लिया श्री श्याम सुंदर इनके उस प्रीति के उद्घाटन हो जाने पर श्याम सुंदर इन प्रियाओं के प्रति अतिशय आप स्वयं चोरा लिए गए प्रिया ने श्याम सुंदर को उल्टा चोरा दिया चोरा लिया और फिर कृष्ण करके श्री कृष्ण प्रेम में इन प्रियाओं को रास मंडल में था, स्थापित कर दिया और श्री प्रियाओं का हरण करके प्रियाओं को लेकर के आप रास मंडल में स्थित हुए कृष्ण और उन कृष्ण के साथ में श्री प्रिया के प्रेम ने श्यामचंदर को ऐसा आकर्षण किया है कि प्रिया का आकर्षण करके आप श्री राधिका को श्री राशेश्वरी को निकुंज मंदिर में आप हरण करके आकर्षण करके ले गए तो कृष्ण होकर के विराजमान और उस समय सब गोपिकागण हरे हरे हे प्यारे हमारे हरण करने वाला तू ही है हे हरा, हे हरा हरि तुम कहाँ हो कहा हो ऐसा कह करके जहां चिंतित कर रहे हैं जहां पुकार रही हैं हरे हरे कहकर के उनको पुकारती हुई विराजमान हो रही हैं इस प्रकार फिर सब गोपीकागर उनके साथ में श्री प्रिया की कृपा के द्वारा उन राम परम की कृपा के द्वारा किशोर जी की कृपा के द्वारा श्याम सुंदर की इन सब गोपिकागणों को प्राप्ति हुई तो ये जो श्री कृष्ण नाम है यह आनंद नाम बुद्धि वर्धनम आनंद बुद्धि माने न जाने कितनी लीलाएं पूरी की पूरी पुरी साधक के हृदय में उपस्थित हो जाएंगे और उनका आनंद समुद्र और अधिक बढ़ता हुआ चला जाएगा आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले हैं आनंद नामबुदी वर्धन सदा सदा आनंद के समुद्र को अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन कराने वाला होकर के क्योंकि नाम में सर्वाधिक प्रिय नाम होकर के विराजमान होगा वो अंत में लीला परत होंगे मुख्य नाम है जन्म संबंधी नाम इसके बाद में गो संबंधी नाम परंतु मुख्य रूप से आस्वादनीय जो नाम है वे लीला संबंधी नाम है तो लीला संबंधी नाम रास बिहारी मुरली मनोहर वशी धर इत्यादि जो नाम है वे नाम ही लीला को प्रस्तुत प्रस्त करने वाले हैं इसलिए वे नाम सबसे ज्यादा आनंद को बढ़ाने वाले होकर के विराजमान और हमारे वैष्णव आचार्यों की तो एक बड़ी भारी विशेषता रही कि उन्होंने सभी लीलाओं को श्री कृष्ण के नाम के रूप में प्रस्तुत किया संपूर्ण गोविंद वृद्धावली या श्री कृष्ण लीला स्तव के जितने भी नाम हैं सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी उन सब नामों को कहीं सम्बोधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो आनंदाम आनंद के समुद्र को श्री नाम और अधिक बढ़ाता है नाम के द्वारा ही पूरी लीला प्रकट हो जाती है और भक्ति रस के आस्वादन करने में कवि की रचना कहीं फलवती नहीं होती है मुख्य रूप से फलवती जो वस्तु होती है वह फलवती वस्तु नाम है एक नाम को श्रवण करते ही सारी सारीभाव सामग्री सारी अनुभाव सामग्री सारी संचारी भाव सामग्री भक्ति के हृदय में अवस्थित हो जाती है तो नाम बुद्धि वर्धनम आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाले श्री हरिमान है इसके द्वारा आसक्ति को प्रकट किया गया और सर्वात्म स्नपनम पृथ्वीपम पूर्णाता स्वादनम इसके द्वारा भाव उनको भी श्री कृष्ण नाम प्रकट कर देंगे तो प्रेम की जो पूर्व अवस्था है वो भी के द्वारा अपने आप साधक के हृदय में प्रकट हो जाएगी प्रथपदम पूर्ण पद प्रत्येक स्तर पर पूर्ण अमृत का आस्वादन वे प्राप्त कराने वाले श्री हरिनाम ही प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे और हरिनाम में प्रत्येक स्तर पर श्री हरिनाम के माधुर्य का अपने अपने अधिकार संपत्ति के अनुसार भक्त दर्शन करता है तो श्री समस्त रसों का आस्वादन प्राप्त कराने वाला श्री हरि नाम है पृथ्वीपदम पूर्णामृतास्वादनम जिसकी जितनी साधन की अवस्था जिसके हृदय में जो रस वो सारे रसों का आस्वादन कराने वाला श्री कृष्ण नाम है पूर्णामृतस्वादनम पूर्ण अमृत का आस्वाद प्राप्त कराने वाला और अन्य जो रस हैं उन अन्य रसों से अपने रस की ही वृद्धि करते हुए विराजमान यहां तक के श्री विरोधी जो रस हैं जैसे बासल्य रस है रस का विरोधी श्री कृष्ण के मधुर संबंधी जो नाम है वो भी इनके बासल रस को अधिक पोषित करने वाले होकर के विराजमान होते हैं जैसे श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में मिलन के चिन्हों का दर्शन करके श्री राधिका श्री यशोदा अपने हृदय के भाव को ही पुष्ट करती हैं कि अरे सखाओं के साथ में कुछ लड़ी होगी इसके श्रीअंग में इसलिए वृंदावन की रज लग गई है है वो केशर तो ये रहे हैं कुछ ढंग से कन्हिया को कल रात को स्नान नहीं कराया गया इसलिए कहीं ये केशर को, को, को, जो ब्रिज की रज है वो रज लग रही है ऐसे विचार करेंगे और श्री कृष्ण के मधुर प्रीति का श्री नंद बाबा यशोदा मौन रूप में अनुमोदन मात्र करते हुए विराजमान होंगे तो पृथ्वीपम का तात्पर्य है सभी रस के भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण के सभी नाम कहीं ना कहीं आस्वादन को प्राप्त कराने वाले हैं उनके प्रेम का पोषण करने वाले होकर के विराजमान हैं तो श्रद्धा की कोटि में जो है वे एक प्रकार से कृष्ण के नाम का आस्वादन करेंगे जो आसक्ति की कोटि में है निष्ठा की कोटि में है वे एक तरह से आस्वादन करेंगे और जो भाव और प्रेम की कोटि में है वे एक तरह से और जो कहीं महावाप की कोटि में है वे एक तरह से उनका आस्वादन करेंगे नाम कभी छूटने वाले नहीं है भक्ति में प्रवेश करने की प्रथम सोपान से लेकर के अंतिम जो रूढ़ महाभाव की स्थिति है श्री राधिका परकर की स्थिति वहां तक श्री नाम सर्वदा सर्वदा जुड़ी हुई है पूर्णाम स्वादनम पूर्णाम का आस्वाद वहां होगा और सर्वात्म स्नपनम श्री कृष्ण संकीर्तन पूरी तरह से शीतलता प्रदान करने वाला है सभी प्रकार से आप स्नपनम मन मन को पूरी तरह से शीतलता प्रदान करने वाला है जैसे कोई रेगिस्तान की भूमि में विचरण कर रहा है ताप में जल रहा है और यदि वहां पर एक एकाएक वर्षा हो जाए तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो जाए उसे शीतलता की प्राप्ति हो जाएगी तो सर्वात्म स्नपनम में प्रेम अवस्था का वर्णन किया और अंत में परम विजय थे परम कहकर के दिखाया कि उसे सेवा सुख की परम परम प्राप्ति हो जाएगी तो दोबारा संकलित करने चेतोदर्पण मार्जनम इसमें तीन अवस्थाओं का वर्णन किया श्रद्धा साधुसंग और भजन क्रिया फिर भव महादावाग्न निर्वापणम इसमें अर्थ चार हो गए श्रद्धा शासन भजन क्रिया ये चार हो गए पहले में तीन फिर दूसरा जो विशेषण दिया भाव महादापर इसमें अनर्थ हो गई फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण जितने भी श्रेय हैं उनकी कुमुदनी को श्री कृष्ण नाम कहीं खिलाने वाले हैं ये निष्ठा की स्थिति के बाद में फिर निष्ठा की जो स्थिति है वह श्रेय कैलव चंद का वितरण इसके द्वारा प्राप्त कराई अर्थात श्री कृष्ण नाम भक्ति के हृदय में निष्ठा भी उत्पन्न कर देंगे निष्ठा उत्पन्न करने के बाद में विद्या बधु जीवन ये चौथा जो विशेषण दिया इस चौथे विशेषण के द्वारा साधक जो है उसमें रुचि की प्राप्ति हो जाएगी तो यहां पर निष्ठा के बाद में रुचि रुचि की स्थिति हो जाएगी तो विद्या विद्यावधु जीवनम जो पराविद्या है उस पराविद्या को भी जीवित रखने वाली यश्री हरिनाम है और हरिनाम वो साधक की विद्या रूपी जो वधु है उस विद्या रूपी वधु के सौभाग्य को सुस्थिर करने वाला आशीर्वाद होकर के विराजमान होगा और आनंद नामवर्धनम इसमें आसक्ति का अनुरूपण किया और सर्वात्म में पृथ्वनम पूर्णाम स्वाणम में भाव की स्थिति का वर्णन किया और सर्वात्म में प्रेम की स्थिति का वर्णन किया परम में अष्टकालीन लीला स्मरण और लीला सेवा तो श्रद्धा से लेकर के संपूर्ण जो वस्तु हैं उनको वे प्रदान करने वाले श्री नाम संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान है श्री महाप्रभु इसी की व्याख्या कर रहे हैं चेतु दर्पण महाजन्म इसकी व्याख्या करते हैं कि संकीर्तन रही थे पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम कि संकीर्तन के द्वारा पाप में प्रवृत्त करने वाला जो संसार है उसका नाश हो जाएगा चित्त की शुद्धि हो जाएगी और सर्व भक्ति साधन उद्गम सर्वभक्ति के साधन अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे पाप संसार नाशन ये चेतो दर्पण मार्जनम इसकी व्याख्या हो गई भाव महादावाग्न निर्वापण यह हो चित्त शुद्धि और सर्व भक्ति उद्गम साधन ये श्रेय कैलव चंद्र का वितरण इसका अर्थ तो हुआ संपूर्ण भक्तियों के उद्गम का साधन और कृष्ण प्रेमोदगम इसके द्वारा ये दिखाया कि साधन जो हैं उनके हृदय में फिर विद्या जीवनम रूप में संपूर्ण आनंद जो है उनकी प्राप्ति हो गई और प्रेमामृत स्वादनम प्रेमामृत का आस्वाद उसको प्राप्त हो जाएगा यहां पर आनंद नाम गुरुपण किया और पूर्ण प्रेमा पूर्णामृत का स्वादनम पूर्ण प्रेमाम कराने वाले हैं और सर्वात्म स्नपनम कहकर के कृष्ण प्राप्ति उसको प्राप्ति होगी और अंत में सेवामृत समुद्र में मज्जन कराने वाला हो जाएगा ये परम तो जैसे वहां पर आठ विशेषण दिए ऐसे यहां पर भी पाप संसार की निवृत्ति चित्त की शुद्धि सर्वभक्ति साधन उनका उद्गम कृष्ण प्रेम का उद्गम प्रेमामृत का आस्वाद कृष्ण प्राप्ति और सेवामृत समुद्र में मज्जन करना ये ये अर्थ यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके दिए हैं चित्त की संपूर्ण दुर्वासना है, ये शांत हो जाएंगी ऐसा कहते कहते ही जब श्री राधारणी जब ऐसा वर्णन कर रही थी ऐसा वर्णन करते करते ही श्री राधारणी के हृदय में अपूर्व विषाद विषादी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी और श्रद्धा के बाद में विषाद दैन्य उत्पन्न होने लगा पहले तो परम उल्लास नामक जो सात्विक भाव है उल्लास नामक जो भाव है संचारी भाव वो उत्पन्न हुआ और उल्लास भाव में कहीं शुद्धा आदर का जो भाव है वो उत्पन्न होते हुए श्री हरुमाम उनके लिए कहने लगे परम विजय तेज श्री हर नाम सभी साधनों के ऊपर कहीं विराजमान है ये वर्णन करके अब विशाल और दैनिक ये दो सात्विक भाव उत्पन्न हुए और इन सात्विक भावों को धारण करके अब वहां पर वो दूसरे श्लोक को कहने लगे कि नान ना बकार बहुदानी सर्व शक्ति न स्मरण इस श्लोक का श्रीमन महाप्रभु गायन करने लगे उसका व्याख्या यथाशाल यथा साध्य आगे के प्रकरण में करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल कीरीबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोलवंडाव बिहारी लाल की जय जय